एवं गौणात्म प्राधान्य स्थल प्राधान्य मिथ्यात्थल उदाहरते गौणात्मा कहा प्रधान हो जाता है व्यवहार में उस दृष्टांत स्थल को दिखा करके अयम वेद देता वही दृष्टांत क्या ना ये पढ़ने वाला अग्नि है अग्नि पढ़ रहा है ऐसा व्यवहार होता है वो गौणात्मा का व्यवहार स्थल का दृष्टान्त है और मिथ्यात्मा की प्राधान्यता तो जहा कहाँ हो जाता है उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं छिता तो न मैं भुबला हो गया हूँ हम मोटा तगड़ा होना चाहता हूँ गया बेटे को काट के खाएगा हैं नहीं खाएगा ना बकरी को भी नहीं काट के खाएगा अपने डॉक्टर से पूछा कैसे मोटा होगा जो बताएंगे जैसे बताए वैसे ना खाएगा पिएगा में वहा दे आत्मा हो गया उसके लिए देह आत्मा ही मिथ्यात्मा है यहां देह की प्रधानता को लेकर के देहात्ता उचित आदि का विनियो भी नहीं होगा नियुक्त और पुष्टिग हित तो कौन है अन्न भक्षण पुत्र न पुष्टिग हित होता अन्न भक्षण आदि में कार्य में भी पुत्र आदि का नहीं होता अहम कृषो जाता अतो अन्नभक्षादि पुष्टि संपादिष्याम इत्यादि लोक व्यवहार अन्नभक्षण योग्य देहश से मैं कृष हो गया हूं अन्नभक्षणादि पुष्टि का संपादन करूंगा इत्यादि लौकिक व्यवहारों में भक्ष अन्न के योग्य देह में ही मुख्य रूप आत्मत्व का प्रयोग कर दिया जा रहा है इसको मिख्यात्मक कहा जाता है उत्तम लोकव्य प्रश्न उत्तर को और के लोकव्य करते हैं ऐसे के लिए पुत्र आदि को प्रधान नहीं किया जा सकता है आत्मता उचित होता है पुत्र में आत्मता उचित नहीं होता खिंच इतना देह में आत्मता को लेकर के कर्म आदि का अधिकार मानता हुआ व्यक्ति क्या करता है स्वर्ग आदि के लिए प्रयास करता है तपसा स्वर्गमेश तो चिता अनपेक्षा क्योंकि स्थूल शरीर का भी अभिमान छोड़ दिया और तो क्या कर रहा है वो सुख शरीर का अभिमान करके व्यवहार करता है कर्तृत्व का अभिमान भोक्तृत्व शरीर में नहीं है इसका मरना ही है इसने स्वर्ग कौन जाएगा सुख शरीर है अब सुख शरीर ही आत्मा हो गया शरीर भी आत्मा नहीं रहा है ना? उत्तरोना तपस्व्यामी तब के द्वारा मैं स्वर्ग प्राप्त करूंगा इत्यादियों में कर्त आत्मता विज्ञान आत्मा जो सूक्ष्म आत्मा है उसको ही आत्मता मान प्राधान्यता उचित है क्योंकि वो क्या कर रहा है अब दुबला होने से उसको दुखी नहीं होता बल्कि दुबला हो रहा है होना चाहता है तब द्वारा शरीर को पूरा दुबला बना देता है अन्य शरीर का बिल्कुल भोग नहीं करता बल्कि उल्टा शरीर को कट देता है अनुष्ठान करने लग देता है कृष चांद्रायण आदि व्रतों को अनुष्ठान करके शरीर को दुबला बदला बना डा करता है कृच्र होता है कठिन कृष्ण प्लेस और चंद्र चंद्र के समान गति का गति एक दिन निर्णय लो एक रोटी खाऊंगा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा करने शुरू करना प्रतिपदा को एक रोटी द्वितीय को दो रोटी पूर्णिमा को पंद्रह रोटी खानी पड़ेगी <laughs> हाँ खाना पड़ेगा है। और जब घटाएंगे तो कृष्ण पक्ष में चौदह तेरह बारह करके एक रोटी खाना ये रोटी का कृष्ठ चांद्रेण हो गया ऐसे दूध का कृष्ठ चांद्रेण कर सकते हैं एक दिन एक कप द्वितीय को दो कप और उस कुछ नहीं लेना है उसके अलावा केवल एक रोटी पर ही जीना है और पानी भी नहीं पीनेगा इधर से चलना पड़ेगा पंद्रह दिन चढ़ाई तो दिन उतराई चाहे दूध का करो जिसका भी करेंगे तो फल का खाएंगे तो एक के लखाओ प्रतिपदा को पूर्णिमा को पंद्रह के लिखा पड़ेंगे और अमाज इस व्रत ये व्रत का नियम में कृष्ण पक्ष में शुक्रत शुरू करना पड़ता है इसलिए बढ़ाते जाओ और कृष्ण पक्ष में घटाते जाओ एक महीने का व्रत होता ही ही है क्लिस्ट है ही पहला दिन मान लो आप पंद्रह तो कहाँ कैसे खाएंगे पंद्रह रोटी तो नहीं जाएगा इसलिए उसी हिसाब से पहले दिन वो क्या खाना पड़ जाता है एक चौथाई रोटी खानी पड़ेगी है ना अब एक चौथाई यहाँ खाएंगे मान लो तो चौथे दिन में जाकर एक रोटी पूरी खानी पड़ेगी दूसरे दिन आधा होगा दो होगा आधा हो गया फिर तीसरे दिन तीन चौथाई चौथे दिन एक होगी पंद्रह दिन क्या हो जाएगा फिर पौने चार हो जाएगा नहीं तीन हो गया चार या बारह और फिर तीन चौथाई तो पौने चार रोटी खाना पड़ जाएगा पहला दिनों में बहुत परेशानी होगी त्रीसी खा करके चौथाई रोटी खाके चीनना एक कप पानी एक कप दूध पे चीना पड़ेगा और कुछ नहीं लेना है बड़ी तपस्या है फिर दूसरे दिन दो ही कप मिलेगी दिन मजी, मौजी, मौजी। <laughs> दस दिन के बाद तो चलेगा माल मिलता पर्याप्त रहता है दशमी से पूर्णिमा अमवासी से दशमी तक पर्याप्त मिल जाए उसके तो बाद घटते जा रहे ना, तब भी मुश्किल है तो पृथ्व चांद रहना जरूरत है, है आदमी को खुश करता है उल्टा खुश करने वाले तपस्या को करने लग जाता है अर्थात तो क्या है वो शरीर का ख्रश होना शरीर का मरने परवाह नहीं है तो शरीर में आत्म तो उसको है नहीं किसने आत्तमान तो रखा है सुख शरीर में क्योंकि वो उसके द्वारा मुझे स्वर्ग आज जाना है अतः इसके भोग के परवाना करता हुआ इसको बल्कि क्लेश प्रदान करता है उसे पाने के लिए उस स्थिति में शरीर में तो मान रहा है इससे दोगे ना वही व्यवहार रहा है यदा तो तपाक करता करो दी। करके स्वर्ग संपादन करूंगी करना चाहूंगा करूंगा इत्यादि व्यवहार को करता है तदा कर्तृश्वाच्य विज्ञान में से ना कर्त शब्द वाच्य ज्ञान में कोश उसी को आतुत्वोचित न देहादेह को नहीं ले सकते में तो न अनहस्य प्रत्याग प्रत्यागपूर्वकम जिसले देह के अंदर उसके अंदर को आत मानना उचित नहीं समझ रहा है आदि देह भोग का प्रत्यागपूर्वक कर्त कर उपकार उस कर्ता जो शरीर है जिसको स्वर पाना है उसके योग्य उपकार करता है और उससे कौन होगा तो को चाहने वाला असली कौन कौन है अपना स्वरूप तो चाहेगा मोक्ष अहमित्यत्र अहम चिदापम तेरुशास्त्राभ्या मोक्ष मोक्षम छिदा तदात्मा जब व्यक्ति संकल्प कर रहा है मैं श्रम जमा के संपादन करके मुक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं श्रम जमा छठ संपत्ति विवेक वैराग छठ मोक्षता को लेकर के मोक्ष को संपादन करना चाहता हूं ऐसे सोचने वाला आदमी किसको आत्मा मान रहा है अब इस सुख शरीर को नहीं वो पुत्रादी को नहीं मानता आत्मा ठीक है ना त्मा को आत्म नहीं मान रहा मिथ्यात्मा को भी आत्म नहीं मान रहा इन असली जो मुख्यात्मा है ब्रह्म उसी को अपना आत्मा मानता है वही व्यक्ति मोक्ष का इसलिए चिदात्मत्तम तथा पुमान पुमान क्या करे पुरुष अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि अहम चिदात्मास्मि ऐसे निश्चय कर लेता है तद्वित कैसे जाना लेकिन ये चीज तद्वित गुरु शास्त्र गुरु और शास्त्र के द्वारा ही वो इस चीज को जान पाता के उसके बाद कुछ भी करना नहीं। पुमान जब जब पुरुष संपाद्य प्राप्त इति करोति का संपान करते हुए मुक्ति को ऐसा बुद्धि निश्चय कर लेता हैचार्योपेश अपने गुरु और शास्त्र से आचार्योपदेश के द्वारा वाख्यार्थों का विचार से जन्य अप्रोक्ष ज्ञान से निर्णय क्या लेता है नाम कर्तराध्यात्मा में कर्तरात्मा नहीं विज्ञान आत्मा नहीं भोक्तात्मा नहीं शरीर आत्मा नहीं पुत्रात्मा नहीं कोई स्त्र का आत्मा नहीं ऐसा निश्चय करके और कैसा मैं? मैं हूं मैं सच्चिदानंद ब्रह्म अहम अस्मी मैं सचिदान्त ब्रह्म ही हूँ इतनी चिदात्मा अवगत छिदात्मा को अपने आत्मा रूप में निश्चय कर लेता है तस्दत्म उचित छिदात्ता स्व प्रकाश साक्षी नाम से जो कहा जाता है वही ब्रह्म ऐसा निश्चय जो करना उचित ही है नुस्थित कर्त मिथ्यात गौणात्मा सब हट जाते हैं सत्यम ज्ञांद ब्रह्म विज्ञान आनंद ब्रह्म अनंद्रो बाह्य कृष्ण प्रज्ञन शक्ति है इस प्रमाण ज्ञाए सत्यम ज्ञान ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म वह कार्य कार्यता नवरीद अन्नों बाह्य अबाया अवग्रचिन चाहिए अंतरो बाह्य हो गया जब अनंत्रा आ गया अबाव्रचिन् प्रज्ञान घन प्रधान उदाहृता आत्मना व्यवहार विशेष व्यवस्थया प्राधान्य दृष्टान उदाहतीनो प्रकार आत्मा गौणात्मा मिथ्यात्मा मुख्यात्मा व्यवहार विशेषो में व्यवस्था पूर्वक प्रत्येक चीज प्रदान हो जाता है व्यवहार के ऊपर निर्भर है कौन चीज कहा प्रदान हो रहा है वास्तविक प्रदान करेगी में है। बाकी दोनों प्राधान्य व्यवहार मात्र में हम प्रयोग कर दे रहे हैं उसको दृष्टांत से समझा रहे विप्रक्षत्र बृहस्पति सवादिशो व्यवस्थित तथा गौण मिथ्याम विपृत क्षत्र ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है इन लोगों के अलग अलग यागों का निर्णय कर दिया है राजा राज सूर्य ने जे तो क्षत्रिय करें ब्राह्मण नहीं कर सकता वैश्य नहीं कर सकता और क्या ब्राह्मणो बृहस्पति स्वयं नहीं जे या ब्राह्मण ही करेगा क्षत्रिय वैश्य बृहस्पति सवय नाम कर नहीं सकते वैश्यो वैश्यो में नहीं जेत तो वैश्यो में नाम ज्ञान उस नाम वैश्य ही कर सकता है कोई दूसरा नहीं कर सकता क्या पर क्या है जो किस आधार पर है ये शरीर के आधार पर किस मिथ्यात्मा है शरीर को मिथ्यात्मा लेकर चल रहा है व्यवस्थित तथा गौण मिथ्या मुख्या इस प्रकार से गौण और मुख्य आत्माओं को जहां जैसा उचित होता है वैसे समझना चाहिए। ब्राह्मण नो राजा राज सुने राज्यों न ब्राह्मण वैश्यो वैश्यो वैश्य स्तोमे वैश्यारो ने इसी प्रकार समझना जब आप एक बार किसी चीज गौण आक्र व्यवहार कर रहे हो उसे बाकी दोनों गायब मतलब नहीं गौण मिथ्या मुख्य भेदा नाम आत्मनाम योग्यम सोचित व्यवहार में दिबाव गौण मिथ्या और मुख्य नाम भेद से जो आत्माएं हैं उनकी भी अपने प्रेम यथोचित तो सोचित व्यवहारों में उनकी उनकी प्राधान्यता को माननी चाहिए फलितम्बा ऐसे मानने का फल क्या है वो बता रहे हैं तीत आत्मन्यवातिशानी अनात्मनी तु ते से प्रीतिर लो तत्र तचित तत्र प्रीति सै इसलिए गौणात्मा में भी प्रीति हो जाती है मिथ्यात्मा में भी प्रीति है पुत्र के प्रति भी प्रेम है शरीर के प्रति भी प्रेम है ये जो प्रेम है वो गौण और मिथ्या है लेकिन अतिशयी अतिशाई प्रीति तु आत्मनिव अपनी आत्मा में निर प्रीति होती है अनात्मन तैयार तो अनात्मा जो आत्मशेष तो उपयोग हो रहा है जो भोग्य है जो उनमें तो केवल प्रीति होती है और अन्यत्र और जो ऐसा नहीं है उनमें तो न प्रीति है न निर्दिशी प्रीति है किंतु तो उनमें क्या होता है उपेक्षा और है, दो कुल चार है, है ना? नंबर एक, साधारण द्वेश उपेक्षा तीन और द्वेष चार आगे आ रहा है सब पर सारे श्लोकों में भी आएगा यहा यह आपका तो उचित हो बहुत तत्र तत्र तस्वी तस्वीर उचित उपयोगितया प्रधानभूत आत्मनि एव प्रीति अतिशाय अतिशयती जिस व्यवहार में जिस जिस आत्मा को उचित समझते हैं उन व्यवहारों में उस, उस आत्मा की उचित उपयोगितया प्रधान भूत समझना चाहिए लेकिन ऐसा होते हुए भी आत्मनि एव प्रीति इन अपनी आत्मा में जो प्रीति है वही अतिशय हुआ करती है बाकी आत्म शेष है उस आत्मा का भोग्य रूप अन्य साधन सार का सारा सब कुछ जो पहले बताया गया पति जाया पत्नी सारी चीजें लोग सब कुछ जेट, जेट, वो कैसे हैं शेष भूते अनात्मनी आपका से भिन्न विशेष भुत भोग्य भूता है ऐसे पदार्थों में प्रीति महात्म नेमता और प्रीति सामान्य हुआ करता है निर्देश प्रेम नहीं होता अन्यत्र आत्मा और आत्मा के भोग्य शेष जो है उनको छोड़ करके आत्माभ्याम अन्य वस्तु नहीं नति प्रीति भी नहीं प्रीति भी नहीं उभम भी प्रेम अनाथ सामान्य प्रेम भी नहीं विशेष प्रेम भी नहीं उसको समझाएं अन्य मतलब क्या तो फिर वहां क्या होता है हम तो सोच रहे संसार में दो ही है शेष और शेषी आत्मा शेषी और सारा संसार शेष अब आपने तो कल इन दोनों कुछ और भी होते हैं जहां पर दोनों में रहने वाला अति प्रीति और प्रीति दोनों ही ना हो वे कौन से पदार्थ हैं? जो आत्मा का शेष भी नहीं होते आत्मा में शेषी और उसे शेष, बहुत सारे चीज तो है जिसे आप द्वेश कर रहे हैं उपेक्षित पदार्थों को अन्य लेना है उसको समझा रहे अन्यत्रो भयम अभित अन्य शब्द अवान्तर भी इसमें जो अन्य शब्द का अर्थ है उसकी अवांतर समझा रहे हैं वहा नोभ में जो अन्य शब्द क्या लेना इन दो चीज को लेना उपेक्षा और द्वेश का दृष्टान्त क्या है कहते हैं मार्ग त्रिणाधकम उपेक्षा मार्ग में घास आदि पड़ा हो इस पर चल रहे हैं आपको दें दें, तो और द्वेशन के ही आपके दिमाग में गरम हो जाता है सांप कहीं भी तो किसी ने बोले सांप कर तुरंत वहां जाएगा क्या यहाँ कहा इतनी द्वेष अंदर भरा पड़ा है सांप के प्रति तो पता ही नहीं कितने जन्म से ढसा होगा कितने बार आप सांप से मरे होंगे हैं? तो इतनी जबरदस्त संस्कार है सांप नाम से हाल है, बड़ा आश्चर्य नहीं सबसे किसी कभी मरे ना होते इनसे भाई थोड़ा होता जब तो सुन सुन के भाई नहीं होता अब देख बच्चा देखो बच्चे को भाई नहीं होता सांप को भगड़ेगा खेलेगा और सांप भी जानता ये बच्चा है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़े वो खेलता कई बार ऐसी घटनाएं देखी गई है जहां बच्चा शाम से खेल रहा है और सांप कुछ नहीं बोलता उसको वो पटक रहा है कुट रहा है सब कर रहा है बच्चा कुछ नहीं, नहीं बोलता सांप और जैसे करते वो यूँ करते रहेगा वो भी खेलते रहेगा उसके साथ कभी भाग जाएगा फिर आ जाएगा सांप खेलने के लिए उसके पास ऐसे देखा गया लेकिन बड़ा होता है थोड़ा बड़े हो गए आपके अंदर भी भय हो जाता है उसको भी समझ में आता है ये हमको मारेगा डर के मारे वो सोच रहा है मेरी मौत आ गया इतनी विचित्र है जब जानवरों को मालूम हो है आपके अंदर उनके प्रति भय है उस भय के साथ लाठी से पिटने वाले है। ये उनको और जब तुम तो जब तुम तो है कि इस अगले के अंदर भय चीज नहीं है, इसलिए मेरे को द्वेष नहीं कर रहेगा मेरे को मारेगा नहीं तब तो उसके साथ प्रेम से खेलेगा अनेक पुरुषों का अब कुत्ते देखो दिल तक शुरू शुरू में जब आप टुकड़े फेंकने लगो प्यार करने लगो फिर आप पीछे ये हमको मारने वाला नहीं हमारा प्यार करने वाला हमको रोटी देने वाला है कोई भी पशु है शुरू में आदमी को देखते डर लेंगे डर आ रहा है आपको भी उनसे डर होता है बंदर आपको नहीं हूं करता क्यों क्योंकि हमको पत्थर मारेगा <laughs> और आप भी डर है आप भी पत्थर उठाते लपटने दे मेरे ऊपर क्यों नाम डर हो जाता है बड़ी विलक्षण स्थिति है सब केवल आपकी इतनी भावना के अपने हृदय की जैसी पर। वही देशी वृत्तिशीले व्याघ्र सर्पा में द्वेश्लोक में अनेच्यमान वस्तु अन्य शक्ति द्वारा कहे जाने वाले वस्तु कौन है उपेक्षा मन उपेक्षा विषय द्वेश विषय द्विप्रकार दो उदाहरण समझा रहे हैं उपेक्षिक वा करने वाला है मौत आदि दे सकता है खतरा है तो उनके प्रति आपके अंदर क्या होता है द्वेश भावना होती है फलित माहा फलित नहीं है पदार्थ इसलिए चार प्रकार के हो गए चातुर्ध्य में दर्शे उन्हीं चारों का भेद्रह आत्मा शेष उपेक्ष्य चतुर्षवी नियमुत्मा शेष मैंने प्रीति ये चारों आत्मा है हो गया जो कि अति प्रीति का विषय है और शेष हो गया जो प्रीति का विषय है उपेक्षा देश अभी आप चतुर्षो अभी लेकिन चारों में कोई नियम नहीं है आत्मा में तो नियम बना सकते हो सदा ही होती रहता है लेकिन बाकी तीन में कोई नियम नहीं कभी कभी जो सामान्य प्रति वाला प्राधान्यता ले लोगों जैसा मिथ्यात्मा गुणात्मकों की प्राधान्यता दे दोगे तो वो अति प्रति का जैसा लग जाता है और उपेक्षित उपेक्षा को प्राधान्यता दे दोगे देश को प्राधान्यता दोगे लेकिन जो चीज है द्वेष होगा जो पहले द्वेश नहीं था अब द्वेश हो सकता है इस प्रकार से इनमें कोई नियम नहीं है कब कौन पेश बन जाए कब कौन उद्देश्य बन जाए कब कौन क्या बन जाए कोई उभय तदयमु कहता है कि न व्यक्ति नियमा इससे कोई व्यक्ति नियम नहीं हो सकता किंतु तत्त तत कार्य तथा जैसा जैसा कार्य होता है उसके आपको अनुमान कर लेना पड़ेगा यह उपेक्ष है यह द्वेश है यह प्रेय है यह परम प्रेमास्पद है चतुर्ण प्रियतम आत्मा आदि में जो चारों में प्रियतम प्रिय उपेक्षत और द्वेशत्व के नियमित रूप से मान लेते हो आप ऐसा नहीं हो सकता अयमे प्रियतमो अयमे प्रियमे उपेक्षम इदमे द्वेशम नान नियमों नाश्ती ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता क्योंकि सब बदलते ही रहते मामला है माम ना है? सारी दुनिया ऐसी है जब आप द्वेशी है कल उपेक्षी हो जाए जो उपेशी हो प्रिय हो जाएगा जो हो जाएगा, कब क्या हो जाए सब स्वार्थ को लेकर बदलते ही रहता है कुछ भरोसा नहीं बड़ा आश्चर्य होता है कई बार देखते दस दस पंद्रह पंद्रह साल बीस बीस साल बिता गया साथ में बाद में ऐसा द्वेष हो गया एक दूसरे का शकल नहीं देख सकते महात्मा भी ऐसे हमने दो ब्रह्मचारी थे वह बनारस में जब हम लोग पढ़ते थे एक दूसरे के वह भोजन ही नहीं करते वो पाठ से आ जाएगा तो दोनों बैठ के भोजन खाएंगे कहीं जाए दोनों बैठ के दोनों जाएंगे लेकिन पहले विषयों को अलग ले लिए थे गलती से इसलिए विषय भेजा तो पढ़ना अलग अलग पढ़ना पड़ता था कई बार एक दूसरे आचार्य पास दूसरा आचार्य ज्यादा लेकिन चाय पानी भोजन विजन भाग्य सारा जाने दोनों साथ में जाएंगे भंडारा जाना दोनों साथ में ही जाएंगे एक को पर्चे को नहीं मिलेगा तो फाड़ के फेंक देंगे नहीं जाएंगे ऐसा ऐसा प्रेम था दोनों महाराष्ट्र के आज ऐसे हुआ और में ऐसे हुआ गद्दी को लेकर लड़ाई हुई दोनों गुरु भाई थे स्थिति ऐसी हुई एक दूसरे का सफल नहीं रहते ना, नाम सुनते हैं उसका नाम नहीं लेना मेरे साथ इसीलिए गाते कोई नियम नहीं है आज जो प्रिय है कल द्वेश हो सकता है और आज जो द्वेश है वो कल आपका प्रिय हो सकता है। इनका कोई नियम नहीं हो सकता तस्मा तस्मा कार्य विशेषा कार्य विशेषो को देखते हुए उपकारादात क्या कार्य विशेष देखना उपकार कर रहा है क्या अनुपकार कर रहा है प्रत्युपकार कर रहा है क्या हो रहा है उसके आधार पर तथा वैसे वैसे उसकी प्रिया रूपता को माननी चाहिए यानी एक ही चीज अव्य नहीं है वो आत्मा है जिसकी परम प्रेमास्पद तथा कभी व्यविचार नहीं होता शेषो में जो प्रियव है उपेक्षा में जो उपेक्षक है देश में जो है, ये तीनों देशो सर्वत्र अनियम देखो, सर्वत्र है। इस बात को निश्चय करने के लिए प्रसिद्ध जो द्वेश है व्याघ्र उसे व्याघ्र को भी पालने वाले हैं उसे भी प्यार करते हैं एक फॉरेस्टर था बहुत उसने बच्चा से उसको पाला था शेर को और घर की में जैसे बच्चे के साथ उनके लड़के भी थे लड़कियाँ थी सब के साथ वो भी शेर अपना घुल रहा है मिल रहा है घूम रहा है फिर रहा है खा रहा है पी रहा है सब के साथ घूम खेलता ऐसे लगता था घरों का एक बच्चा जैसे था इतना मिली लेकिन हुआ कि एक बाहर वो बैठे थे ठंडी का दिन था बाहर बैठे थे और बैठे हुए कॉफी पी रहे अखबार देख रहे थे तो वो जो शेर क्या किया आकर करके सामने बैठ गया वो भी धूप से इतने लगा होते उसके दांतों में ऐसम जिब्बा तो वो इन्होंने देख लिया ओहो अब तो इसने खून छाट लिया तो सारे बच्चों को भी खा जाएगा एक बार जिस पशु ने एक खून का स्वाद ले लिया वो छोड़ेगा नहीं फिर कभी तुरंत निकाला पिस्तौल चुप्पे से धीरे से फायर करने का जिसको इतना प्यार करते थे अपने बिस्तर पर सुलाते थे साथ में अब उसको एक क्षण नहीं लगा उनको तो खटाक से उड़ाने क्योंकि भविष्य क्या कर खतरा ही करता ये खून पी लिया चाट लिया है तो यह खतरा है जितना प्रिय था वही देशी जब भोजन के लिए बैठते थे, थे उसके आवाज थे थे, नाम की आवाज देते थे, थे सारे उसके अपने पैदा के पत्र से पैदा पैदा के बच्चे लोगों का बैठे हुए में भी वो भोजन ही शुरू करते थे सबको वेट करना पड़ता था शेयर आएगा? उसको आवाज दे थे, थे वो आके थाली पर बैठेगा था, तब भोजन पर सब इतनी महत्व तो अपने बच्चों से ज्यादा उसको महत्व था और वही ऐसा द्वेश हो गया क्षण महिला उसको बढ़ा देंगे उनको ऐसे ही दे रहे यहाँ पर द्वेशो परां वही व्या्र कि बन रहा है द्वेश भी है उपेक्ष भी है प्रिय भी हो रहा है कब द्वेश है? जो सम्मुख अगर खाने को तैयार हो रहा हो तो द्वेश हो जाता है उधर जा रहा है तो उपेक्षा कर रहा है, ठीक है, जा रहे क्या मतलब जा रहा और ना। लालन नाद अनुकूल ये लालन पालन हो रहा है प्यार हो रहा है अनुकूल है आपके लिए तो वह आपके लिए प्रिय हो जाता है लालन नाद अनुकूल विनोद आया आपका विनोद के लिए खेल के लिए सामग्री हो गया खिलौना जैसे हो गया आपके लिए वो चीज और आप उसका आनंद लेते हैं शेषधाम भगवती प्रेम का विषय हो जाता यदा व्याग्रह स्वभक्षण सम्मुख आग जब व्याग्रह अपने को खाने के लिए समुकारा हो तो तदा द्वेष्य द्वेश्वे हो जाता है सब परा मुक गेत -चत, वही परा मुकर चला गया उपेक्षो स लाल स्वाकूल लालन ला पालन कर कारण से अपने अनुकूल होता है तदा विनोद विनोद साधन होती तो विनोद का साधन हो जाएगा शेषता स्वस्थ उपकार करते प्राय शेषता को प्राप्त करते मतलब क्या अपना ही उपकार कर रहा है आपका विनोद समय करने के लिए, खेलने के लिए लिए खेलने साधन बना हुआ है इसलिए आपके लिए हो जाता है। प्रित्तम ननु। जो को नकार गलत छपी है। नवेन हो गया नवेन है ना वो नकार को पूर्व में लाना चाहिए एक वस्तु ना नकार वकार के बाद हो गया जो वो पहले चाहिए आपके ठीक होगी व्यवहार व्यवस्था है न्यवहार व्यवस्था तो ही बिगड़ गई एक ही वस्तु सब कुछ हो सकता है ऐसे आपने कह दिया यह व्यवस्था होगा संसार में ऐसा नहीं कहना व्यक्ति नाम योजना लक्षणात् व्यवस्थिति ही आनुकूल्यम प्रातिकूल दयाभाव लक्षण सीधे सीधे बात व्यक्तियों का कोई नियम नहीं है वस्तु में नहीं हमने है हमेशा द्वेक्ष होगा यह हमेशा प्रिय प्रिय होगा या हमेशा उपेक्ष होगा ऐसे वस्तुओं में दृढ़ नियम नहीं बना सकते लक्षणों के आधार पर व्यवस्था दे सकते क्या लक्षण है कहते हैं आनुकूल्य प्रातिकूलियम द्वेष का लक्षण दोनों जो नहीं है उपेक्षा का लक्षण साधु स्वानुकोत्तम साधुत्तम आपको अच्छा साधु मानेगा जब तक आप अपने अनुकूल है तो बहुत अच्छा साधु है अपने प्रतिकूल बेकार साधु है ये साधु ही नहीं बोल रहे साधुत्व का लक्षण ही बिखार दिया लोगों ने स्वानुकूलोत्तम साधुत्तम स्वप्रतिकूल साधुत्तम का चाहानुकूल हो व्यवहारिक स्थिति है साधुत्व का तो दृढ़ निश्चित तो शास्त्र के आदरण नहीं होना शास्त्र के अनुसार साधुत्व से भ्रष्ट हो गया तब तो वह साधु है आपके काम में आवे नहीं आवे आपके अनुकूल है या नहीं उसके वजह से साधुत्ता निश्चय नहीं होना चाहिए नाम नियमों माभूत व्यक्तियों का कोई नियम भले ना होवे लक्षण आपकी तो व्यवस्थित किंतु लक्षण के आदरण व्यवस्था कर सकते हैं क्या लक्षण है कजानुकूल प्रादोन व्यक्ति नियम अभावे लक्षण वशात व्यवस्था भविष्य व्यक्तिगत कोई नियम न रहने पर भी लक्षण के वजह से व्यवस्था दी जा सकती है किम लक्षण क्या लक्षण है ऐसी आकांक्षाओं के लक्षण महा वैसी के लक्षण को बता रहे हैं अनुकूल अनुकूलत्व प्रियस्य लक्षण व्यावर्तको धर्म अनुकूलत्व क्या है प्रिय वस्तु का लक्षण है अगर प्रिय वस्तुओं में अन्यो से करने वाला धर्म है अनुकूलत्व लक्षण प्रतिकूल द्वेश पदार्थों में विद्यमान से वो व्यावर्तन करेगा आनुकुल प्रातिकूल दोनों का न होने का नाम ही ऐसे धर्म विशेष का नाम उपेक्षा इतनी बातों का कर आप कहने क्या चाहे सब बातों क्यों उठा रहे फार कहा आत्मान मूढ़ बुद्धि को समझाने चले और एक चक्कर में डाल दिए बुद्धि कभी एतावत सौकरिया इतने चर्चा की करिए समझाने की कोशिश किया गया आत्मा प्रियतम उसी बात को समझाने के लिए ये सारी बातें होती थी, थी और वो सारे बातों को आपकी बुद्धि की सुगृता के लिए संक्षेप करके गृह संग्रह कर रहे हैं आत्मा प्रियंप्रिय शेषो द्वेशोपेक्षित व्यवस्थितो लोक हो या जीवल आत्मा प्रियतम है और उसके भोग की सामग्री जितनी भी है वह क्या है प्रिया और तदन्य यो और इससे भिन्न जो दो तो प्रकार के वो हैं द्वेष और उपेक्षा व्यवस्थित लोक क्या है यही लोक में व्यवस्थित इस बात को हम नहीं कहते हैं करके या अनुभव आज बोले करके नहीं कह रहा हूँ तो किया, किया हाँ। पथ्यु काम है आकृष्ट का मैं पथि प्रियवती इत्यादि मंत्रों से जो शंका को उठा करके समाधान की गई थी वह यही है कितनी बात है आपका आनंद अपनी ही आत्मसिस्वरूप आनंद स्वसर्जन पदार्थ प्रिये जो उपसर्जनभूते भोग्य योग्यभूत पदार्थ है वो सब वह कोटि में आ जाते हैं तदन्यो ताब्य अः आत्मा और आत्मशेष तो जो भिन्न व्याघ्र पथि गृत तृणाली रूप द्वेशोपेक्षता व्याघ्रादि और मार्गगत तृणादि यथाक्रमेण द्वेशोपेक्ष हो जाते हैं एवं चातुर्वितियन लोगों को व्यवस्थित हो प्राप्त इस प्रकार से चार प्रकार के पदार्थ विभक्त करके ये सारी दुनिया को व्यवस्थित कर सकते हैं उक्त प्रकार चतुष्टया न इति किंचित उक्त प्रकार के चार से अतिरिक्त कोई पांचवा विभाग आप भक्त नहीं कर सकते ये इसका विप्राय अयम अर्थ श्रुति और ये जो पदार्थ सिद्ध की गई है वह श्रुति के द्वारा भी कथित है आपका यद तक याज्वल के मतम चल्क सम्मतम का भी सम्मत और ये क्या केवल ये? है क्या न केवल मैत्री ब्राह्मण नहीं, नहीं, नहीं केवल उस मैत्री ब्राह्मण में ही आत्म के प्रतिमत्व नहीं कहा गया कि ब्राह्मण अपीति प्राय संग्रहण ब्राह्मण नाम के पुरान पर ही मंत्र है एक चार का है एक चार वहां पर भी पुरुषोद्राह्मण में भी यह बात इस अभिप्राय को प्रकट किया गया इस चार सात आठ नौ दस बल्कि उस मंत्र बहुत ने काफी चर्चा करी है बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात यह कही गई चार मंत्र एक चार सात आठ नौ दस उनमें से आठवा है तदेत प्रेय पुत्रात्तात्थ प्रेष्यता अन्युति कह रही है क्या पुत्र से वित्त से और अन्य सारी दुनिया से आत तत्व यदि है जो वही प्रियतम तत्व संसार में तदे तत्ता मंत्र जो आत्मा वो कैसा है वो किससे पुत्रात्प्रिय पुत्र से भी प्रियतम है धन से भी प्रियतम है इसे आप धन को छोड़ देते हो पुत्र को छोड़ देते हो अपने आप को मार दो वो नहीं करते अपने आपको नहीं छोड़ना चाहता है ना सारी दुनिया को छोड़ देंगे ना अपने को नहीं छोड़ेंगे इसलिए कहते हैं कि वह वित्त से भी प्रियता में केवल पुत्र वित्त से नहीं अन्य सरसमा अन्य सारा संसार के प्रकार के पदार्थ है सबसे अंतरतर यदय आत्मा अंतरतर यह जो आत्मा इतने वाक्य न पुत्रवित्तादे पुत्रवित्तादि पुत्रदस्म आत्मतत्व प्रियतमित्ता होने के नाते यही प्रियम तत्वत्मा यह विचार दृष्टिया साक्षी आत्मा न चेतर कौशा पंचवीछा वस्तुदृष्टिर्वचारणा कहते कि महाराज ठीक है बहुत एवं श्रुको भी श्रुति ने भले ऐसे कह दिया लेकिन हमको क्या लाभ होगा इससे प्रकृति की माया ये जो मूढ़ आदमी मुक्त होना चाहे जिज्ञासु है उसको क्या लाभ होगा तब देखो उसको भी इस तत्व विचार करके मुक्ति पा सकता है कैसे श्रोत्या विचार दृष्टिया श्रुत्यर्थ की पर्यालोचना से और विचार दृष्टिया श्रुत्यर्थ पर्यालोचन रूप विचार उस विचार की दृष्टि से साक्ष आत्मा ये जो आप स्वयं सब क्रियाकलाप के साक्षी बने हुए हो आप ही वो आत्मा है जिसको इन ने इतना वर्णन किया है नेत्र से पुत्र आदे है न चा इतना साक्ष आत्मा चेतना मने पुत्र आदि अन्य जो है वो आत्मा नहीं है तो निर्णय कैसे करूं तब कहते हैं कोशांत पंच विचांतर वस्तु दृष्टि विचारणा अन्नमय में आदि पंच कोशों को तैत प्रकार से पृथक करके अंत आत्मा का अनुभव करने का नाम ही विचार। विचारणा बने आत्मा का अनुभव करना मन से सोचना नहीं बुद्धि से समझना नहीं किंतु अनुभव करने का नाम विचार वही बता रहे थे और स्पष्ट। रूपया विचार का पर्यालोचन करना रूपी जो विचार दृष्टि उस विचार दृष्टि से क्या निर्णय हुआ साक्ष ने मुख्य मात्म साक्ष ही आत्मा है नेत्र से पुत्रादृत्यर्थ पुत्रादेव मुख्यात्वी तो हुआ विचार दृष्टिया स्वरूप महा विचार दृष्टिया जो कहा गया था वास्तव में विचारना है क्या उसको स्पष्ट करने के लिए उसके स्वरूप को कथन करते हैं क्या है? पांच कोश इनको क्या करना है आपने तैतृत प्रकार तैतृप्रिषद में कही हुई प्रक्रिया के अनुसार आप उसका चिंतन करके पृथकृत्य पंचकोशों को अपने से अलग कर दे जाओ अंतस्त आत्मा इन सबका भीतर स्थित जो आत्मा है उस आत्मा का अनुभव हो अनुभव उस आत्मा का, करने का नाम ही विचारना है अंत वस्तु दर्शन प्रकार में वह है और तो स्थित वस्तु का दर्शन कैसे होगा आप बताओ थोड़ी प्रक्रिया जागर स्वप्न शुक्ति आगमा तो तो तो आत्मा। जिससे ये जो जागृत में आना जाना का भाषित हो रहा है जिससे द्वारा इसका प्रकाशन हो रहा है आप जागृत में जा रहे हैं स्वप्न में जा रहे हैं फिर सुषुप्त में आ रहे फिर जागृत में आ रहे ये जो चक्कर चल रहा है इस चक्कर को देखने वाला इस चक्कर को प्रकाशन करने वाला जो होगा उसी का नाम आत्मा है वही आप। है। वही कहते अपाय, आपने प्रकाशन इन अवस्थाओं में आने जाने का जो हो रहा है इसका जो प्रकाशन करने वाला है जो यो यो, यो तो भगवती जिससे इसका प्रकाशन होता है असौ आत्मा वही आत्मा है क्योंकि वो कैसा है वो सब प्रकाशात्म का प्रकाशित कर पा रहा है जागृत अवस्था उत्तर जागृत अवस्थाओं में क्या हो रहा है मध्य में उत्तरोओं को हम जा रहे हैं पूर्व अवस्थाओं से हम निकल रहे हैं पूर्व से निकला उत्तर अवस्था में चला गया चक्र चल रहा है घट इंद्रवत इन सारी प्रक्रियाओं तो। का औभाषण तो का प्रकाशन जिससे किससे नित्य चेतन रूपाक साक्ष्य नुभव दे नित्य चेतन साक्षी से हो रहा है सब प्रकाशित रूपाक्रकाशित आत्मा है वही आपका स्वरूप है वही आपको से ग्रहण करना चाहिए संग्रह से उक्त श्रुति को विस्तार समझाएंगे संग्रह उत्तम श्रुति अर्थम प्रपंच शेषा प्राणा वित्तांता आसन्ना थारदमी शेष प्राणादिविता प्राण से लेकर के वित्तांत तक जितने भी कथन हुआ है वे सब शेषा आसन्ना ये सब कैसे हैं आसन्ना समीप वर्ति ये सब समीपवर्ती हैं आप लेकिन तारतम्य इनमें भी कोई अधिक समीप सभी थोड़ा कम है कोई कम है इस तरह से तारतम्य सब आसन्ना सभीवर्तन बढ़ती कि आसन्ना तथा तारतम्या उसी प्रकार से वीक्षते प्रीति ही तारतम्य से ही हम देखते हैं जिससे पहले दृष्टान दिया था का में जो प्रीति है लेकिन वो पुत्र की अपेक्षा से कम है भी है ना उसमें साक्षी व्यतिरिक्त प्राण आदि वित्तांता क्षमा पदार्था साक्षी से छोड़ करके साक्षी को छोड़ करके प्राण आदि से लेकर के वित्त पर्यंत सारी चीजें क्योंकि आप प्राण की रक्षा करने कोशिश करते हैं प्राण से लेकर के वित्त तक लेना धन तक प्राण से वित्त तक ही मुख्य है करता आदमी ना, है प्राण चाहिए, चाहिए, दो तो वह जरूरी है प्राणावृत्तावक्षाण पदार्थ तारतम्येन आत्मना आसन्न तारतम्य से आपकी वर्ती हैं तुप्रमीपर्ती हैं कि प्रीतिरती यथा तारतम्य में आंतर तदेश प्राणालतम्य प्रीतिर भी वीक्ष्य है सर्वे विशेषा है जैसे तारतम्य से समीप्य सामीप्यता इनमें देखने को मिलता है उसी प्रकार से प्राणी में से ही प्रीति प्रीति भी सभी के द्वारा अनुभव किया जाता है। में का भी है। का समझाएंगे पिंड पिंडा तथा इंद्रियम इंद्रिया प्रिय प्राण प्राणादा प्रिय पर एक एक से प्रिय प्रिय है। है? कौन है। धन धन ज़्यादा कौन पुत्र पुत्र बीमार भी भी हो हो जाए, जितना खर्च करने को तैयार, सब टाइम जाएगा, है ना? अब होता है बड़े घटना ऋषिकेश एक एक बालक पिता से मांगता था, था पैसा होता है ना आजकल तो लड़के स्कूल में जाते हैं तो तो वहाँ ट्रॉफी खाएंगे उसने हमको खिला हम उनके नहीं खिलाएंगे तो कब तक उसका खिलाते खाते रहेंगे इज्जत का सवाल बन जाता है बड़ा परेशानी हो जाती है स्थिति में और पॉकेट मनी दिया वो उसको खाता था स्थिति ऐसे हुई धीरे धीरे पिता ने डाटा लगे रोज रोज़ ज्यादा मांगने लग गए हो गया हो तुम इतना लपड़ा सोमत करो दोस्ती से मत करो करते कर उसको देना बंद कर दिया देना बंद कर दिया तो कुछ दिन के देखा बाप तो कुछ देखता ही नहीं चोरी चोरी करने लगा पॉकेट वोकेट से चोरी कर दे घर में ही वो भी फिर उन्होंने ऐसी नहीं मिल रहा क्या करता कोई उठाकर ले जाकर बेचना भी निगरानी रख दिया गया जब स्कूल जाएगा आएगा सब इतना छोटा सा लड़का, नौ दस साल का इतना शेखानी करने लगा तब अंत में जब सब पर पाबंद दिया सब कोई रास्ता नहीं मिल रहा क्या करेगा वो जाना जहर खा लिया बाप ने बाहर लाखों रुपये खर्च करने को तैयार हो जब पहले पॉकेट के लिए पांच रुपये देने को तैयार नहीं था अब उसको कहते डॉक्टर का लाखों खर्च कर दो एम मेरा बच्चा जिंदा होना चाहिए तब तो उसने कान पकड़ लिया कि बच्चे की मांग को है। बच्चा जिंदा भी हो गया अभी भी है वो बच्चा कहीं पुत्र से पहले वित्त लग रहा था बाप को जग था पैसे बर्बाद कर रहा है पुत्र से वित्त महत्वपूर्ण हो गया था जहर खा लिया तो अभी से ज्यादा महत्वपूर्ण पुत्र हो गया अरे पुत्र कैसे भी जिंदा हो जाए बस तो जितना खर्च करना मैं खर्च करो बहुत खर्च करना पड़ा वैसे नहीं बचा हो ऐसे खा गया तो पता भी नहीं चला दो तीन घंटे बाद पता चला झड़ चुका था मस्तिष्क में बहुत मुश्किल से वो जिंदा हुआ लाखों रुपये खर्च किया उसका शास्त्र बिल्कुल सच दिखता है प्रिय और पुत्र से ज्यादा प्रिय कौन होगा आपका अपना शरीर ज्यादा प्रिय होता है अपने शरीर की रक्षा करने के लिए पुत्र को भी छोड़ने को दिया पुत्रा पिंड और पिंडत शरीर से भी ज्यादा प्रिय आप इंद्रिया होती है ऑपरेशन इधर का क्षमता काट के उधर कहीं डाल देते हैं बचाना ना उस इंद्रियों को कहीं कहीं कहीं कुछ कर देते हैं क्योंकि शरीर बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं इंद्रिया सब ठीक ठाक रहे तो काम चलेगा ना शरीर से भी ज्यादा इंद्रिया इंद्रियों से भी ज्यादा प्रिय कौन होता है प्राण प्रिय डॉक्टर ने कह दिया एक लड़का गौरव नाम का लड़का था वो एक्सीडेंट हो गया आँख पे चोट लग गई चोट लग गई तो उसमें कुछ ऐसे गड़बड़ी हो गया ठीक से इलाज नहीं शुरू में नहीं किया जार हो गया अंदर सेप्टिक हो गया और डॉक्टर ने कहा कि इसको खत्म नहीं करेंगे फिर ये भी आग चला जाएगा उसका ऑपरेशन कर आदमी तो जिंदा फिर जड़ चढ़ जाए फिर बच्चा मर जाएगा इंद्र प्री कौन हुआ उसका प्राण प्राण रक्षा के लिए इंद्रियो भी निकालने को इसे इंद्रिया प्रिय प्राण और प्राण से प्रिय कौन होता है प्राणाद भी आत्मा प्रिय प्रिय प्राण से भी आत्मा तो परियतम अतिशयन प्रियो अन्नमयो देह पिंडा देव कानिका भाव है सर्वे प्राण ही पुत्रादि विपत्हारा सकल प्राणियों के देखा जाता है पुत्र आदि विपत्त आ जाए उसके परिहार करने के लिए वित्त वेह वित्त क्रियते, अच्छा अच्छा तो कदाचित पुत्र आदि को भी दे देंगे वैसे देंगे अपने शरीर की रक्षा करने के लिए पहले जमाने तो बंधुआ मजदूर बंदवा मजदूर क्या होते बाप ने कर्जा ले लिया किसी जमींदार से कर्जा नहीं चुका पार्ज क्या करेगा बेटा को बेच दिया वो हमेशा जिंदगी भर उसको अब उस जमींदार के पास नौकरी करते रहेगा कोई तंखा तुंगा नहीं मिलेगा रोटी कौड़ी फैनते रहेंगे काम चौबीस घंटा लेते रहेंगे ऐसे होता है था अपने शरीर की रक्षा करने के लिए पुत्र आदि किसी भी चीज को बेचने को तैयार है प्राणाद पर इंद्राश परिहार आया और इंद्राश परिहार करने के लिए ताड़नादि देह पीड़ा भी अंगीकृत ताड़नादि के द्वारा देह पीड़ा की स्वीकार कर लेता है मरण प्रसक्त तत्परिहार आय इंद्रियल मरण की प्रसिद्ध आ जाए तो इंद्रियों की विकलता को भी स्वीकार कर लेता है अतएव उत्तर सर्वानुम उत्मस्तु निर्देश प्रेम तत्व विद्युत अनुभव सिद्धम लेकिन आत्मा में निर्देश प्रेम है यह तो सर्वानुभव सिद्ध नहीं है यह शास्त्र जानने वाला विद्युत अनुभव ही है एवं आत्म प्रियतमत्व प्रमाण सिद्धे आत्मा की प्रियतमता प्रमाण सिद्ध होने पर भी ज्ञानी अज्ञानी प्रतिपत्ति निराशनाय श्रुत्या तद विप्रतिपत्ति दर्शिता यद्यपि आत्मा प्रियतमत्व प्रमाण से सिद्ध फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी उनका परस्पर विरोधी विचारों को निरसन करने के लिए निराश करने के लिए ही श्रुति ने जान उनकी विपत्ति को उठा करके जवाब तौर कथन किया है प्रतिबुद्ध निर्णयः जब ऐसा लोक में भी देखता है बात विमूत्योदारी ऐसे जब स्थित है, निश्चय है फिर भी अत्र इस विषय में प्रतिबुद्ध माने विद्वान और विमूढ़ के बीच में जो विवाद है उसको श्रुतिया उदाहरी श्रुति ने जान उठाकर कथन किया है और त्र विषय में निर्णय क्या दिया श्रुति ने आत्मा प्रयान निर्णय निर्णय से उत्पादित प्रियतमत्व को उत्पादन किया गया है इसलिए ही और क्या विप्रतिपत्ति है कैसी है और उसका पर्याय कैसे की श्रुति ने यह सब विचार शुरू होगा